श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी विज्ञानानंद श्री रामकृष्ण के निर्देशानुसार महिलाओं के बारे में वे सदैव ही अत्यंत सावधानी बरतते थे आश्रम के अंदर उनका प्रवेश निषिद्ध था एक बार जब उनकी बहन उनसे मिलने आई तो उनके ठहरने की व्यवस्था आश्रम के बाहर एक धर्मशाला में हुई थी एक दिन आश्रम के कार्य में नियुक्त मेहता ने स्वयं न आकर अपने लड़की को भेज दिया महाराज ने उसी लड़की के द्वारा उसके पिता को कहला भेजा कि आश्रम को अब मेहतर की आवश्यकता नहीं है बाद में मेहतर के आकर क्षमा मांगने और विनती करने पर उन्होंने कहा कि अब से या तो वह स्वयं आया करे या अपने जगह पर किसी पुरुष को भेजा करे महिलाओं के प्रति इस कठोर नियम का उन्होंने वृद्धावस्था में भी पालन किया उनके देह त्याग के थोड़े दिन पहले एक अमेरिकी भक्त महिला प्रयाग में आई और उनकी अनुपस्थिति में आश्रम में ही ठहर उनकी प्रतीक्षा करने लगी बाद में जैसा समय जब वे महिला वृद्ध स्वामी विज्ञानंद जी को लाने रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो उन्होंने वह, वही कह दिया कि वे आश्रम में नहीं रह सकेंगी आचरण में ऐसा अनम्रभाव व्यक्त होने पर भी वास्तव में मातृजाति के प्रति उनके मन में कोई विद्वेष नहीं था यही नहीं बल्कि भगवान के मातृभाव के प्रति भी उनका अधिक आकर्षण था आश्रम में उन्होंने अनेकों बार काली दुर्गा जगतधात्री आदि देवियों की पूजा करवाई थी स्वामी जी के प्रति उनका जो प्रेम था वह उनके भक्तों के प्रति भी अभिव्यक्त हुआ करता था भक्तराज महाराज स्वामी सदा शिवानंद के सन्यासी होने के पूर्व ही 1908 ई. उन्हें रात्रि में आश्रम में रहने की अनुमति देते हुए विज्ञान महाराज ने कहा था स्वामी जी का चेला आराम से रह पाए इसकी व्यवस्था करना मेरा मुख्य कर्तव्य है बाद में स्वामी सदा शिवानंद के बीमार पड़ जाने पर स्वामी विज्ञानानंद पैदल ही लगभग दो मिल चलकर उन्हें देखने जाया करते थे। उनके अत्यंत प्रयास के फलस्वरूप एक स्थायी मठ की स्थापना के लिए 1910 सौ ईस्वी में 4000 रुपयों की लागत से मुठ्ठीगंज में एक भवन का निर्माण हुआ तथा उसके सामने की मुख्य सड़क के उस पार की एक खाली जमीन 300 सौ रुपये देकर सेवाश्रम की स्थापना के लिए खरीदी गई बाद में वहाँ दातव्य चिकित्सालय का निर्माण हुआ 1910 ईस्वी के अक्टूबर में मठ की अपने ही भवन में स्थापना हुई उसी वर्ष कनखल से में भवन निर्माण के सिलसिले में विज्ञान जी वहाँ गए थे 1916 से 18 ईस्वी की अवधि में उन्हें खूनी आव से बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था दूसरों को कष्ट देने में अन्यभ्य तथा तो सर्वदा अपने भाव में डूबे रहने वाले विज्ञान महाराज की तत्कालीन अवस्था जितनी कष्टप्रद थी उतनी ही शिक्षाप्रद भी बहुत दिनों तक रोग यातना भोगते रहने पर भी वे किसी की सेवा न स्वीकारते हुए अकेले ही अपने कमरे में लेटे रहते थे किसी को निकट आते देखकर कर ओठों पर उंगली रखते हुए संकेतपूर्वक बताते बातें मत करना फिर थोड़ी देर बाद हाथ के इशारे से कहते चले जाओ भोजन करना उन्हें प्रायः छोड़ ही दिया था कमरे में पानी से भरी एक सुराही रखी रहती थी प्यास लगने पर स्वयं ही उसमें से जल लेकर पी लेते थे पहले एलोपैथी चिकित्सा हुई परंतु उससे लाभ न होने पर होम्योपैथी चिकित्सा आरंभ हुई और उसी से वे निरोग हुए तब से उनके मन में होम्योपैथी के प्रति विश्वास जम गया फिर भी बीमार होने पर वे आसानी से डॉक्टर की सहायता लेने को तैयार नहीं होते थे यह भाव उनमें सदैव ही बना रहा अंतिम दिनों में उनके पैरों में सूजन देखकर कर बेलूर मठ के एक साधु ने उनसे कहा था एक डॉक्टर को दिखाने से अच्छा होता इस पर उनका उत्तर था मेरा डॉक्टरों पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं साधु ने बताया कि एक बहुत बड़े डॉक्टर मठ में आया जाया करते हैं उन्हीं को बुलाया जाएगा विज्ञानानंद जी ने पूछा उनसे भी कोई बड़े डॉक्टर हैं क्या उत्तर मिला नील रतन बाबू उनसे भी बड़े हैं फिर प्रश्न हुआ उनसे भी बड़े उत्तर उनसे बड़ा यहां और कोई नहीं है इस पर विज्ञान ने कहा एक जन है वे हैं ठाकुर है। के ऊपर ही निर्भर रहते थे तथा उनकी बातचीत में भी वही भाव व्यक्त हुआ करता था पहले वे आश्रम के बाहर अधिक कहीं नहीं जाते थे परंतु निरोग होने के बाद उनके भ्रमण की मात्रा बहुत बढ़ गई स्वास्थ्य सुधारने के कुछ महीने बाद जब वे वायु परिवर्तन के लिए वाराणसी गए तो एक दिन टहलते टहलते सारनाथ तक पहुंच गए सारनाथ संग्रहालय का गाइड उन्हें विभिन्न वस्तुएं दिखाते हुए जब बुद्धदेव की एक विशेष मूर्ति के सम्मुख ले आया तो वहां उन्हें एक दिव्य दर्शन हुआ उस प्रतिमा में बुद्धदेव के जन्म से लेकर महापरिनिर्माण तक की घटनाएं वर्णित थी उनकी जीवनी पर क्रमवार चिंतन करते करते संपूर्ण ब्रह्मांड उनके सामने से लुप्त हो गया तथा वे स्वयं एक सूक्ष्म बिंदु के रूप में निराकार ज्योति समुद्र के तट पर खड़े होकर उस ज्योति का अवलोकन करने लगे धीरे धीरे उनकी सत्ता भी उसी समुद्र में विलीन हो गई तथा विद्यमान रही केवल शांति ज्ञान एवं आनंद यह भाव कितनी देर तक रहा इसका उन्हें बोध न था गाइड ने जब आगे बढ़ने को कहा तो वे केवल यंत्रवत चलते रहे पर तब भी वे मानो एक नशे में विफोर थे उनका यह भाव नशा तीन दिन तक बना रहा उन्होंने कहा था कि यद्यपि अनान्य तीर्थों आदि में भी उन्हें बहुत सी अनुभूतियाँ हुई थी फिर भी ऐसा दर्शन पहले कभी नहीं हुआ था और एक बार उन्होंने सारनाथ दर्शन करने के बाद विश्वनाथ दर्शन के लिए जाने का निश्चय किया था परंतु सारनाथ से लौटते समय उनके मन में आया क्या होगा वहाँ जाकर विश्वनाथ पत्थर के एक टुकड़े के अतिरिक्त और कुछ भी तो नहीं है। जो हो पूर्व निश्चय के अनुसार जब वे विश्वनाथ मंदिर में पहुँचे तो देखा कि वहाँ न तो विश्वनाथ लिंग विद्यमान है और न जीव जगत ही केवल एक निराकार सत्ता मात्र ही विराज रही है